महाभारत आश्वेधिक पर्व चतुरशीति तमोध्याय पुत्र की पराजय व सम्पान वाचने वीर गाण महारथ प्रत्युदयो गुण के समय न महतावृत कहते हैं जन्मे जय का पुत्र गांधारों में सबसे बड़ा वीर और महारथी था वह विशाल सेना से घिरकर कर निद्रा विजय अर्जुन का सामना करने के लिए चला हस्ति हस्तअस्व रथयुक्त न पताका ध्वज महाल महते नृप्रभ्यो सहिता प्रगृहित सरासना उसकी सेना में हाथी घोड़े और रथ सभी सम्मिलित थे वह सेना ध्वजा पताकाओं की माला से मंडित थी गांधार देश की योद्धा राजा के समाचार सुनकर अमर हुए थे अतः हाथ में धनुष उन्होंने एक साथ होकर अर्जुन पर धावा बोल दिया धर्मात्मा परिभत सूर अपराजित युधिष्टिर वचन न चाहते जागृत किसी से परास्त न होने वाले धर्मात्मा अर्जुन ने उन्हें राजा युधिष्ठिर की बात सुनाई परंतु उस हितकर वचन को भी वे ग्रहण न कर सके पार्थे न शांत परिवार पांडव यद्यपि पार्थ ने सांत्वनापूर्वक समझा बुझा कर उन सबको युद्ध से रोका तथा वे अमरसशील योद्धा उस घोड़े को चारों ओर से घेरकर उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े यदि पांडवपुत्र अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ तथा सिरांश देवता ग्रही तेता शिक्षेद पाण्डव छोरहे गांडेव निर्मुक्त नियत्ना देवाजुन वे गांडे धनुष से छूटे हुए तेज धार वाले छुरों से बिना परिश्रम के ही उनके मस्तक काटने लगे ते व्यमान पार्षे नृज्य संभ्रमात् नवरतंत महाराज सरवर साजिताभृत महाराज अर्जुन की मार खाकर उनके बाणों की वर्षा से पीड़ित हुए गांधार सैनिक उस घोड़े को छोड़कर बड़े वेग से पीछे लौट गये निरुद्यमान तापे गांधारे पांडुनंदन आदेश तेजस्वी सिरा से साम गांधारों के द्वारा रोके जाने पर भी तेजस्वी वीर पांडुनंदन अर्जुन उनके नाम ले लेकर मस्तक काटने और गिराने लगे वे स्वाज सु गांधारे सुबह सह राजा शुकने पुत्र पांडवम प्रत्यवहार जब चारों ओर युद्ध में गांधारों का संघार आरंभ हो गया तब राजा शुकनपुत्र ने पांडुकुमार अर्जुन को रोका तम युद्ध युद्धमान राजानम व्यवस्थितम पार्थो में राजान और आज अरम युद्धे छत्रे व्यवस्थित्रमीण मे राजुदी नाजय क्षत्रिय धर्म में स्थित होकर युद्ध करने वाले राजा थे अर्जुन ने इस प्रकार कहा वीर तुम्हें युद्ध करने से कोई लाभ नहीं है महाराज युधिष्ठिर की यह आज्ञा है कि मैं राजाओं का वध न करूँ अतः तुम युद्ध से निवृत्त हो जाओ जैसे आज तुम्हारी पराजय न हो इत तद्दृत वाक्य मोहित स शक्र उनके ऐसा कहने पर भी वह अज्ञान से मोहित होने के कारण उनकी बात की अवहेलना करके इंद्र के समान पराक्रमी अर्जुन पर शीघ्र गामी की वर्षा करने लगा तथ्य पार्थ सिरण अर्धचंद्रेण पत्रण अपाहरद में आत्मा जयद्रथ सिमेंजुन ने जिस प्रकार जयद्रथ का सिर उड़ाया था उसी प्रकार पुत्र के सिर को एक अर्ध चंद्राकार बाण से काट गिराया तम धृटवा विस्मय जब मुरुगान धार एव ते ईक्षता ते न्यथि चम विदु यह देखकर समस्त गांधारों को बड़ा विस्मय हुआ और वे सब के सब यह समझ गए कि अर्जुन ने जानबूझकर गांधार राज को जीवित छोड़ दिया है गांधार राज पुत्र ये उस समय गांधार राज सुपने का पुत्र भागने का अवसर देखने लगा जैसे सिंह से डरे हुए छोटे छोटे मृग भाग जाते हैं उसी प्रकार अर्जुन से भयभीत हुए सैनिकों के साथ वह स्वयं भी भाग निकला परिधाव प्रजहारो भल्लही सन्नत पर्वभी भी वही चक्कर काटने वाले बहुत से सैनिकों के मस्तक अर्जुन ने झुकी हुई घाट वाले भल्लो द्वारा वेगपूर्वक काट लिया उजान के चिन्हना बुद्ध्यंतरता हरे गांधी निर्मुक्त पृथ्वी पार्थ चोत अर्जुन द्वारा चलाए और गांधी धनुष से छूटे हुए बहुसंख्यक से कितने ही जो धाओं की ऊंची उठी हुई भुजाएं कटकर गिर गई और उन्हें इस बात का पता तक न लगा संभ्रांत नागा बलम अतभिधुष्ट आवरतन मुहरमुह संपूर्ण सेना के मनुष्य हाथी और घोड़े घबड़ाकर इधर उधर भटकने लगे सारी सेना गिरती पड़ती भागने लगी उनके अधिकांश सिपाही युद्ध में मारे गए या नष्ट हो गए और वह बार बार युद्धभूमि में ही चक्कर काटने लगी नाबदिश्यंत वीर से कैचिअग्रे गृह कर्मण रिपोर्त महानावय ये सहयोग धनंजय श्रेष्ठ कर्म करने वाले वीर अर्जुन के सामने कोई भी शत्रु खड़े नहीं दिखाई देते थे जो अर्जुन की मार पड़ने पर उनका वेग सहन कर सके तथो गांधार राजस्य राजस्मृद्ध पुरस्रा निर्जय भीता पुरस्कृत्याघ्यम उत्तम तदनंतर गांधार राज की माता अत्यंत भयभीत होकर बूढ़े मंत्रियों को आगे करके उत्तम अर्घ्य नगर से बाहर निकली और रणभूमि उपस्थित हुई सा निवार्य व्यग्रम तम पुत्र युद्ध दुर्मद प्रसाद या महास तम जिष्णुम क्लिष्टकार अति ही उसने अपने रहित एवं पुत्र को युद्ध करने से रोका और अनायास ही महान कर्म करने वाले विजयशील अर्जुन को प्रिय वचनों द्वारा प्रसन्न किया ताम पूजय्वा विभत्सु प्रसाद अकरो प्रभु शकुने शा पितनम सान्विधम सामर्थ्यशाली अर्जुन ने भी मामी का सम्मान करके उन्हें प्रसन्न किया और स्वयं उन पर कृपा दृष्टि की फिर शुकनी के पुत्र को भी सांत्वना प्रदान करते हुए वे इस प्रकार बोले नामे मे प्रियम यते ये बुद्धि कृथाम प्रतियो दुम अमित्रग्न भ्रतव तम ममाल सत्यसूधन महाबाहुवीर तुमने जो युद, मुझसे युद्ध करने का विचार किया यह मुझे प्रिय नहीं लगा क्योंकि अनग तुम तो मेरे भाई ही हो ग्धारी महतम स्मृत धिताष्ट्रेन जी बिराज स्व नेता राजन मैंने माता गांधारी को याद करके पिता धृतराष्ट्र के संबंध से युद्ध में तुम्हारी उपेक्षा की है इसीलिए तुम अभी तक जीवित हो केवल तुम्हारे अनुगामी सैनिक ही मारे गए हैं चैत्र अश्वेधे निपश्य न अब हम लोगों में ऐसा बलताव नहीं होना चाहिए आपस का वैर शांत हो जाए अब तुम कभी इस प्रकार हम लोगों के विरुद्ध युद्ध ठानने का विचार न करना आगामी चैत्र मास की पूर्णिमा को महाराज युधेर का अश्वमेधि यज्ञ होने वाला है उसमें तुम अवश्य आना महाभारत अश्वेधि के परमि अनुगीता परमढ़ि अश्वानुसरण शकुनी पुत्र पराजय चतुर्शी ते इस प्रकार से महाभारत अश्वेधिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में अश्वानुसरण के प्रसंग में शकुनी पुत्र की पराजय विषय चौरासीवा अध्याय पूरा हुआ